स्टार्ट लगता है आम आदमी पार्टी ने देश के आम आदमी की उम्मीदों को पूरी तरह धराशाई करने की ठान ली है साढ़े चार साल पहले जब पार्टी बनी थी तो लगा था कि एक नए राजनीतिक दल का उदय हुआ है ऐसा दल जो स्थापित राजनीतिक दलों से अलग हटकर काम करेगा जहां ना भ्रष्टाचार का नामो होगा और ना भाई भतीजावाद का बोलबाला दिल्ली की जनता ने फरवरी 2015 हजार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया दूसरे राज्यों में भी पार्टी अपनी पैठ बनाने लगी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में भी वही सब नज़र आने लगा जो दूसरे दलों की पहचान हुआ करता था आपसी गुटबाजी पनपने लगी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा भ्रष्टाचार से लेकर भाई भतीजावाद और यौन शोषण से लेकर षडयंत्र की राजनीति पनपने लगी अनेक मंत्री विधायक आरोपों के घेरे में फंसने लगे लेकिन आज पार्टी में जो हुआ वह हिला देने वाला है एक दिन पहले तक मंत्री रही कपिल मिश्रा ने पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल पर दो करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप लगा डाले आरोप सच्चे हैं या झूठे यह जांच का विषय है लेकिन सवाल ये कि अब पार्टी का भविष्य क्या होगा क्या पार्टी टूटेगी क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार बचेगी नई राजनीति का सपना देखने वाले करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों का क्या होगा सवाल दिखने में छोटी लग सकती हों लेकिन हैं बहुत बड़ी देश में जब सरकारें भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरी रही हों तो ऐसे सवाल महत्वपूर्ण हो जाती हैं पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद से पार्टी में मची उठापटक इसके नेताओं से जवाब मांग रही है जवाब इस बात का कि इस तरह की राजनीति ही करनी थी तो नए दल के गठन की जरूरत क्या थी बापू की समाधि पर जाकर कसमें खाने की क्या ज़रूरत थी रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक रैलियाँ निकालकर देशवासियों को जगाने की जरूरत क्या थी इन दो सालों में देशवासी तो जाग गए लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ही सो गए पद हथियाने की होड़ से लेकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो दौर जनता ने इन दो सालों में आम आदमी पार्टी में देखा वैसा शायद ही किसी दल में होता हो दुख की बात तो ये कि पार्टी में कोई ऐसा नेता नज़र नहीं आ रहा जिसे पार्टी की चिंता हो देश की चिंता हो चिंता है तो बस स्वार्थों की